हो धरणी चाहे शरद की चांदनी में स्नान करती वायु ऋतु हेमंत की चाहे गगन में हो विचरती हो शिशिर चाहे गिराता पीत जर्जर जर जर पत्र तरु के कोकिला चाहे वनों में हो वसंती राग भरती ग्रीष्म का मारतंड चाहे हो तपाता भूमि तल को दिन प्रथम आषाढ़ का मैं मेघचर द्वारा बुलाता मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता भूल जाता अस्थि मज्जा मांस युक्त शरीर हूँ मैं भासता बस धूम्र संयुक्त ज्योति सलील समीर हूँ मैं उठ रहा हूँ उच्च भवनों के शिखर से और ऊपर देखता संसार नीचे इंद्र का वर वीर हूँ मैं मंद गति से जा रहा हूँ पा पवन अनुकूल अपने संग है वक पंक्ति चातक दल मधुर स्वर गीत गाता मेघ जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता झोपड़ी ग्रह भवन भारी महल और प्रासाद सुंदर कलश गुम्बद स्तंभ, उन्नत धरह हरे मीनार दृढ़ दुर्ग देवल पथ सुविस्तर और क्रीड़ोद्यान सारे मंत्रिता कवि लेखनी के स्पर्श से होते अगोचर और, और सहसा, सहसा रामगिरी पर्वत उठाता शीश अपना गोद जिसकी स्निग्ध छायावान कानन लहलहाता मेघ जिस जिस, जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता।, जाता देखता इस शैल, शैल के ही अंक में बहु पुज कर पुण्य जिनको किया था जनक तनिया ने नहाकर संग जब श्री राम के वे थी यहाँ पे वास करती देखता अंकित चरण उनके अनेक अचल शिला पर जान ये पद चिन्ह वंदित विश्व से होते रहे हैं देख इनको शीश मैं भी भक्ति श्रद्धा से नवाता मेघ जिस, जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं मेघ बन जाता देखता गिरी के शरण में एक सर के रम्य तट पर एक लघु आश्रम घिरा बन तरु लताओं से सघनतर इस जगह कर्तव्य से चुत यक्ष को पाता अकेला निज प्रिया के ध्यान में जो अश्रुमय उच्छवास भर भर क्षीण तन हो दीन मन हो और महिमाहीन होकर वर्ष भर कांता विरह के शाप के दुर्दिन बिताता मेघ जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता था दिया अभिशाप अलकाध्यक्ष ने जिस यक्षवर को वर्ष भर का दंड सहकर वह गया कब का घर को प्रेयसी को एक क्षण उर् लगा सब कष्ट भूला किंतु शापित यक्ष महाकवि जन्म भरा को रामगिरी पर चिर विधुर हो युग, युग युगांतर से पड़ा है मिलना पाएगा प्रलय तक हाय उसका शाप त्राता मेघ जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं पन मेघ जाता देख, देख मुझको प्राण प्यारी दामिनी, दामिनी को, अंक को अंक में भर घूमते नभ में वायु के मृदु मंद रथ पर अटहस विलास से मुख रित बनाते शून्य को भी जन सुखी भी क्षुभ होते भाग्य शुभ में रा सिहाकर प्रणीनी भुज से जो है रहा चिर काल वंचित यक्ष मुझको देख कैसे फिर न दुख में डूब जाता मेघ जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता देखता जब यक्ष मुझको शैल श्रेंगो पर चरता एक तक हो सोचता कुछ लोचनों में नीर भरता क्षिणी को निज कुशल संवाद मुझसे भेजने की कामना से वह मुझे उठ, उठ बार, बार बार प्रणाम करता कनक विलय बिहिन कर से, से फिर, फिर कुटज के, के फूल चुनकर प्रीति से कर, स्वागत वचन कह भेंट मेरे प्रति चढ़ाता मेघ जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता पुष्करावर्तक घनों के वंश का मुझको बताकर कर काम रूप सुनाम दे कह मेघपति का मान्य अनुचर कंठ मुझसे प्रार्थना इस भांति करता जा प्रिया के पास ले संदेश मेरा बंधु जलधर धर पास करती वह विरहिणी धनद की अलकापुरी में शंभु शोभित कलाधर ज्योति मैं जिसको बनाता मेघ जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता यक्ष पुनः प्रयाण के अनुरूप कहता मार्ग सुख कर फिर बताता किस जगह पर किस तरह का है नगर घर किस दशा किस रूप में है प्रियतमा उसकी सलोनी किस, किस तरह सुनी, सुनी बिताती, बिताती रात्रि कैसे, कैसे दीर्घ वास्तर क्या कहूंगा क्या, क्या करूंगा मैं, मैं पहुँच कर पास उसके किंतु, किंतु उत्तर, उत्तर के लिए कुछ, कुछ शब्द, शब्द जिहा पर, पर न आता, आता मेघ जिस, जिस जिस काल पड़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता मन पाकर यक्ष मुझको सोच कर यह धैर्य धरता सत पुरुष की रीति है यहाँ मौन रहकर कर, कार्य करता देख, देख कर उद्यत, उद्यत, उद्यत मुझे प्रस्थान के हित उठा कर उठाकर वह, कर, वह कर, मुझे आशीष देता इष्ट देशों, देशों में विचरता, विचरता। हे जलद श्री वृद्ध कर तू संग वर्षा दामिनी के हो न तुझ विरह दुख जो आज मैं विधिवश उठाता मेघ जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता मेघ जिस जिस काल पढ़ता मैं स्वयं बन मेघ जाता मैं स्वयं बन मेघ जाता मैं स्वयं बन मेघ जाता अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता मेघ दूत के प्रति